अोितावक्षा यद्ञा मोक्ष से अशुभा कवया मोहिता कर्म की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 कबैया अभी मोहिता बुद्धिमान भी मोहित हो रहे हैं अनु जाएगा ना कर्म की अकर्म की कबैया अभी मोहिता सत, ते कर्म प्रवकक्षी है ना नवक्ष्यामी कर् सुरे लिए सद कर्म प्रवक श्यामी तेरे लिए उस कर्म को कहूँगा तेरे लिए उस कर्म को कहूँगा ध्यान देना ऊपर क्या है की कर्म क्या है अकर्म क्या है दोनों को लिया है न और यहाँ पर भगवान क्या कहते कहे थे तद कर्म प्ररोमी तेरे लिए उस कर्म को कहूंगा तो यहाँ पर ये कर्म को अकर्म का भी उपलेक्षण माना है भाषाकार ने है ना तेरे लिए उस कर्म और अकर्म को कहूंगा यज्ञातवा जी। जी। जिसको जानकर अशुघात मोक्ष से अशुघात का किया है भाषाकार ने संसारा संसार से छूट जाएगा जिसे जानकर संसार से छूट जाएगा संसार से छूट जाएगा अर्थात मुक्त हो जाएगा ठीक हाँ, है अब देखेंगे वास्तव में किम कर्म में किम क्या कर्म में कर्म किम क्या कर्म किम कर्म किम क्या हाँ अत्र इस विषय में कवयाकर्थ है मेधाविना मेधाविना कर्त है बुद्धिमंत्र बुद्धिमान भी अत्र है अत्र अस्मिन अत्र क्या है अस्मिन अश्विन इत्यत्र क्या इस विषय में है अस्मिन् लेना है कर्मादि के विषय में आदि से क्या लेना अकर्म कर्म और अकर्म के विषय में मोहिता करो हम कि मोह को प्राप्त हो रहे हैं अतः कर इसलिए जब बुद्धिमान भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं तो इस कारण से इस कारण से बुद्धिमानों को बुद्धिमानों को भी मोह होने के कारण ते कर सुभ्यम अहम कर्म चाहम को बक्षा यद ज्यात्वा, ज्यात्वा से और यद से लेना है और ये कर्मादि कर्मादिखाना निचे किसके साथ करेंगे के साथ कि जिस कर्मादि को जानकर श्लोक में केवल कर्म कहा है ना तो कर्म को अकर्म का उपलक्षण मान कर के कर्मादि ऐसा कर दिया भाष्यकार ने है ना कि जिस कर्मादि को जान करके संसार से मुक्त हो जाएगा अशुभा का है संसार ठीक है अब देखेंगे कि अब कर्म अकर्म का लक्षण तो भगवान बताएंगे अब औतरणिका देखेंगे क्या एसत न मंतव्यम और तुझे या नहीं मानना चाहिए क्या न मंतव्यम क्या मंतव्यम और तुझे या नहीं मानना चाहिए हाँ तुझे या नहीं मानना चाहिए क्या लोक प्रसिद्धम देयादि आदि चेष्टा कर्म नाम क्या इसकी लोक प्रसिद्ध दे की चेष्टा को कर्म कहा जाता है दे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 उसमें जानने की क्या बात, बात है अब ये, ये भगवान ने कहा है ना ऊपर भाष्यकार ने लिखा है ना एतर त्वया न मंतव्यम यह तुझे नहीं मानना नहीं चाहिए या तुझे नहीं मानना चाहिए, चाहिए। लोक प्रसिद्ध जो कर्म और इसे तुझे नहीं मानना नहीं नहीं चाहिए आया हाँ इति त्वया एत न मंतव्यम क्या नहीं मानना चाहिए जो इतिशक कहा है भाष्यकार ने कर्म नाम से लेकर के इसी सक कहा है इसे नहीं मानना चाहिए ठीक है हाँ ये तत्व या न मंतव्यम यह नहीं मानना चाहिए अकस्मात क्यों नहीं मानना चाहिए क्यूँ अकस्मात क्यों नहीं मानना चाहिए तो उसके से इस पर भगवान कहते हैं क्यों नहीं मानना चाहिए देखो कर्मो हसी बोधव्यम बोधव्यम चर्मण अकर्मणव्यम ये कर्मण कर्मण ही हसी बोधव्यम कर्मण ही अभि बोधभव्यम बोधभव्यम चा कर्मण अकर्मण चा बोधभव्यम गहना कर्मण गति ही लगाएंगे तो ही कर्म बात में कर देंगे कर्मण अभी बाद में कर लेंगे कर्मणा बोधव्यम कर्म को जानना चाहिए कर्म को कर्मणा यहाँ ष्ठी है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 बोधभव्यम और विकर्म को जानना चाहिए अकर्मणा क्या हाँ बोधभव्यम तो क्या अकर्मणा अपी बोधभ्यम यहाँ ऊपर का क्या अकर्मणा अपी बोधभ्यम और अकर्म को भी जानना चाहिए क्यों सबको जानना चाहिए अब ही है ना तो ही गन में यहाँ करना ही कर्मणा गति ही गहना क्योंकि कर्म की गति गहन है कर्म की गति गहन है गति कर्त किया भाषा तत्व या यथाथ स्वरूप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 क्या क्या विकर्मणा बोधव्यम क्या अकर्मणा अभी बोधव्यम ही कर्मणा गति ही गहना अब देखेंगे यहाँ पर कर्मणा कर्मणा से लिया है शास्त्र शास्त्र विहित कर्म को जानना चाहिए शास्त्र विहित कर्म को जानना चाहिए शास्त्र विहित कर्म बोधभ्य है अस्थि का अध्याय इसलिए अभास कार में बोधव्य कर जानने योग्य शास्त्र विहित कर्म बोधभ्य है या शास्त्र विहिध कर्म जानने योग्य है तो बोधव्यम तीन बार आया है ना तो तीनों बार अस्थि का अध्ययन कर लेंगे कर्मणा बोधव्यम अस्थि या विकर्मणा बोधव्यम अस्थि तो बोधव्यम चाह अस्थिय विकर्मण इसका क्या होगा विकर्मणा कर्थ की जोड़ा है भाष्कार ने प्रसिद्ध तो मतलब निषिद्ध कर्म विकर्म का क्या अर्थ है हाँ प्रतिसिद्ध कर्थ होता है निषिद्ध जिन कर्मों का शास्त्र में निषेध किया गया है प्रस्तुत किया गया है उनके लिए उसके लिए यहाँ पर क्या शब्द आया कर्म आया है ना कर्म आया है कि निषिद्ध कर्म भी बोधव्य हैं या निषिद्ध कर्म निषिद्ध कर्म अस्थिर निषिद्ध कर्म में जानने योग्य ही हैं निषिद्ध कर्म जान ही है एवं जोड़ दिया ना वास्तुला ने बोधव्यों सभी है ध्यान रखना जानने योग्य सभी है अच्छा ये निषि कर्म जानने योग्य ही है तथा अकर्मणा क्या तो यहाँ पर विकर्म का क्या अर्थ होगा निषिध कर्म विकर्मणा का हो गया निषि तथा अकर्मणा और अकर्म भी बोधभ्य है तो अकर्म का क्या अर्थ है तूषणी भाव से चुपचाप रहना क्या है रहना और चुपचाप रहना भी बोधभ्य है बोधभ्य है।, है? है जानने योग्य है अब देखेंगे कहते हैं इस पद का तीनों में भी अध्यार करना चाहिए इस पद का तीनों स्थानों पर भी अध्यार करना चाहिए अच्छा यशमा क्योंकि गहना दिस्मा, दिस्मा दुर्ग्यान, दुर्ग्याना, दुर्ग्याना का अर्थ है विस्मा और विस्मा का अर्थ है दुर्ग्यान दुर्गयाना दुर्गाना का क्या अर्थ है जानने में कठिन अच्छा यहाँ पर जो है ना कि कर्म की गति गहन है तो भाषाकार कहते हैं कर्मयापद उपलक्षण के लिए है तो कर्म में, अकर्म और विकर्म इन सबकी गति कहना है ठीक है तो कर्मणा या पर उपलक्षण के लिए है तो कर्मणा का क्या अर्थ हो जाएगा कर्मादि नाम उपलक्षण होने के कारण कर्मणा का क्या होगा कर्मादि नाम और कर्मादि नाम से क्या लेना है कर्म करू विकर्म नाम कर्म और विकर्म की गति गति करता याध्यात्मिक तत्व मतलब यथार्थ स्वरूप गति करते आध्यात्मिक तत्व और साथ यथार्थ स्वरूप है कर्म और कर्म अकर्म और विकर्म का यथार्थ स्वरूप दुर्विज्ञ है कर्म अकर्म और विकर्म के यथार्थ रूप को समझना कठिन है अच्छा और देखना पुनः कर्मादे तत्व किम पुनः कर्मादी का तत्त्व क्या है कर्मादी का तत्त्व क्या है तत्त्वम से ले लेना यथाकि तत्त्वम तत्व से क्या लेना यथार्थ स्वरूप की पुनः कर्मादि का तत्व क्या है, है? जो बोधभ है जो जोधव्य हाँ बोधभ्य किस श्लोक के द्वारा कहा गया हाँ ये पूर्व में आया ना सबसे श्लोक पुनः कर्मादि का तत्व क्या है जो बोधभ्य है वक्यामी की प्रतिज्ञातम और जिसके लिए वक्ष्यामी इस प्रकार आपने प्रतिज्ञा की थी प्रतिज्ञा कहाँ की है कर्म प्रवक्षा हाँ तत्व कर्म प्रवक्ष्यामी है ना यहाँ भी उधरण चिन्हों का जो है न किन चिन्हों का पालन नहीं किया यहाँ सब्ज विराम विराम चाहिए किन पुना तत्व कर्मादे यहाँ एक विराम चाहिए है यद बोधभ्यम के बाद भी एक अर्ध विराम चाहिए पुना कर्मादि का तो क्या है जो बोधभ्य है बोधभ्यम के बाद भी अर्ध विराम चाहिए और जिसके लिए बख्वी ये प्रतिज्ञा थी जिसके लिए बख्वी यहाँ प्रतिज्ञा की थी तो उचय उसे कहते हैं ऐसा करो पहले बार आप बच जाओ फिर आगे चला देंगे जहाँ genau होने के लिए भी इनका था कि इसलिए क्या है कि विद्यार्थी पाठ नहीं तैयार करेंगे कर्म अकर्म यह पश्चेद अकर्मण क्या कर्म यह कर्मण अकर्म यह पश्चेद अकर्मण क्या कर्म तो यह बुद्धिमान मनुष्यु सह बुद्धिमान मनुष्यु सहयुक्त कृष्ण कर्मकृत कृष्ण कर्म कृत्य लगाइए उनमें देखेंगे यह कर्मी अकर्म जो Notre कर्म, तो कर्म में अकर्म को देखता है जो कर्म में अकर्म को देखता है जो कर्म में अकर्म को समझता है शब्दार्थ लगा दो फिर हम बता देंगे जो कर्म में अकर्म को समझता है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 कि शरीर शरीर इंद्री में शरीर आदि में क्रिया होने पर कर्म करते क्रिया कर्म का क्या अर्थ है क्रिया क्रिया तो क्रिय कर्म जो किया जाए वो कर्म है तो कर्म करते यहाँ पर क्रिया कर्म का क्या अर्थ है यहाँ पर न, क्रिया दे आदि की चेष्टा जो अभी भक्ति में पहले आया है ना कर्म नाम दे आदि चेष्टा लोपिध हमारा है ना हाँ तो यहाँ पर तो कर्म करता है क्रिया तो इसका अर्थ हो जाएगा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 अकर्म का क्या अर्थ है क्रिया रहित आत्मा को क्रिया रहित समझता है देह आदि में क्या समझते है? दे तो क्या सोचते अच्छा। अपने सो गए तो सोचते है आत्मा सो गयी ऐसा तो क्या है की दे कितनी क्रियाए आना जाना चलना फिरना खाना पीना सब किस में है देह में तो क्या अर्थ हो गया की दे क्रिया वाला न देह में क्रिया होने पर भी जो देह में क्रिया होने पर भी क्रिया रहित आत्मा को समझता है जो देह में क्रिया होने पर भी आत्मा को क्रिया रहित तो समझता है लग गया अच्छा ये इस कारण है कर्म में अकर्म हाँ कर्म में अकर्म समझना या कर्म में अकर्म देखना कर्म में अब शरीर चल रहा है शरीर में क्रिया हो रही है पर क्या वो समझता है कि आत्मा में कोई क्रिया नहीं क्रिया रही आत्मा उसमें समझना आत्मा जीव का क्यों है आत्मा में कोई क्रिया नहीं है आत्मा में कोई विकार नहीं है ऐसा है ये हो गया कर्म कर्म को समझना अब इसने इस, को लगा लो हस्त में फिर अगला आंसर बता देंगे कर्म क्रिया कर्म किया जाता है इसलिए कर्म कहा जाता है तो यहाँ कर्म का क्या हो गया क्रिया क्रियाएं चेष्टाएं दे की चेष्टाएं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 तो ऐसे ध्यान देना लोक दृष्टि से अकर्म क्या है लोग सोचते हैं कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो गया अकर्म हो अच्छा गया तो कुछ नहीं करना मतलब कर्मों का त्याग करना कर्मों को त्याग करने को लोग क्या समझते अकर्म तो ध्यान देना त्यागना भी तो वे क्रिया हुई की नहीं हुई तो अकर्म को भी कर्म अकर्म को भी कर्म हाँ अकर्म का हो गया यहाँ पर कर्मों का त्याग अर्थ हो गया हाँ कर्मों को त्याग को भी कर्म समझता है कर्मो के त्याग को क्या समझता है त्याग भी तो व्यक्तिया हो गई और फिर मन से वैसा मानना मैंने त्याग कर दिया कर्म नहीं करता हूँ तो भी भी oh. और एक कर्मों के त्याग को कर्म समझता है कर्मों के त्याग को कर्म देखता है मतलब कर्मों के त्याग को कर्म समझता है बात समझ में आ रही है त्याग का भाव भी निवृत्त होना चाहिए अब देखेंगे अब जैसा होगा वैसा देखना तो ऐसा जो व्यक्ति है ना अकर्म में कर्म देखने वाला और कर्म में सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है वह योगी है वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है भाष्य के सारे चलेंगे अकर्मण क्या कर्मया या ये चलना है ना अकर्मण चा, क्या कर्म का कर्म के अभाव में कर्म के अभाव हाँ हमने क्या बताया कर्मो का त्याग में कर्मो का त्याग करने पर कर्मों का त्याग कर्मों के त्याग को कर्म समझा हाँ, त्याग भी एक कर्म हो गया कर कर है।, है ना आकर्मण कर से कर्मावे कर्म त्याग अब इसको समझाते हैं पंक्ति लगाएंगे कर्मा भावे है ना इसके नीचे कर्म या पश्चेत लिखा है ना कर्म या पश्चेत नीचे जी। कर्म के अभाव में कर्म देखता है कर्म के अभाव में पश्चेत कर से पश्चिमी अब लगाइए यहाँ पर बीच के शब्दों को देखेंगे प्रवृत्ति निवृत्ति निवृति कर्तंत्र प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने से क्यों प्रवृत्ति भी कर्ता के अधीन है और निवृत्ति भी कर्ता के अधीन हाँ कर्ता चाहे तो कर्मों में प्रवृत्ति हो चाहे तो कर्मों में प्रवृत्ति कर्ता की कर्मो में प्रवृत्ति हो अथवा उसकी कर्मों से प्रवृत्ति हो तो मतलब कर्मों का करना और न करना दोनों ही कर्ता के अधिक अध तो दोनों ही कर्ता के अधीन है मतलब दोनों ही कर्ता के प्रश्न से साथ हैं पंक्ति लगाएंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन, अधीन होने के कारण है यह वस्तु अप्राप्त वस्तु से लेना यहाँ पर वस्तु आत्मा अप्राप्त कर जानकर आत्मा को न जानकर ही आत्मा को न जानकर आत्मा को न जानकर अविद्या भूमो में आत्मा को नहीं जानेंगे तो कौन अवस्था होगी अविद्यावस्था होगी अब आत्मा को ना जानकर ही अविद्या अविध्यावस्था में ही क्रिया कारक आदि व्यवहारा सर्वे सर्वे एवं क्रिया कारक आदि व्यवहारा के क्रिया और कारक आदि सभी व्यवहार होते हैं पंक्ति लगाएंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति को करता के अधीन होने के कारण आत्मा को ना जानकर ही अविध्यावस्था में क्रिया कारक आदि सभी व्यवहार होते हैं ये सभी व्यवहार कब होते हैं अविद्यावस्था क्रिया कारक है ना अच्छा क्रिया जैसे देवदत्ता गच्छती, गच्छती क्रिया हो गई और क्या देवदत्ता जी क्या हो गए कारक हो गए तो अब देखना क्रिया कारक आदि ये व्यवहार किस अवस्था में होते हैं अविध्यावस्था में होते हैं अब ये जो चाहे वो प्रवृत्ति रूप क्रिया हो या प्रवृति रूप क्रिया हो वो सब कब होती है अविद्यावस्था में होती है अच्छा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 त्याग भी तो इस प्रकार का कर्मी हो गया मैं कुछ तो त्याग भी एक कर्मी हो गया निवृत्ति भी करता कर दी आपने तो आपका एक कर्म हो गया त्यागना भी कर्म हो गया सह मनुष्य बुद्धिमान मनुष्यु वनुष्यो में बुद्धिमान है सहयुक्ता युक्ता करते योगी वह योगी है और कृष्ण कर्मकृत करते हैं समस्त कर्मकृत है क्या ऐसा लगाना क्या कृष्ण कर्मकृत है कृष्ण करता है समस्त और संपूर्ण कर्मो को करने वाला है अच्छा सी स्तर ऐसा लगाएंगे सह इस प्रकार है श्लोक में आया ना सह बुद्धिमान हो गया और फिर कहा क्या कहा सायुक्ता अच्छा शायुता सा बाद में आया है ना चलिए तो दो तो स्थान पर आया है ना तो सह इस प्रकार कर्म और अकर्म में एक दूसरे को देखने वाले की स्थिति की जाती है इतरेतर दर्शी समझते हैं मतलब कर्म में अकर्म को देखने वाला अकर्म कर्म को देख कर्म और अकर्म में एक दूसरे को देखने, देखने वाले कर्म और अकर्म में एक दूसरे को देखने वाले की सा इस प्रकार स्तुति की जाती है लग जाएगा कर्म करम में इतरेतर दर्शी की सा इस प्रकार स्तुति की जाती है मतलब उसकी प्रशंसा की जाती है उसको बुद्धिमान बोल दिया योगी बोल दिया अब देखेंगे ननू इदम विरुद्धम किम उच्चते है विरुद्ध क्या कहा जाता है यह विरुद्ध कैसे विरुद्ध बात ध्यान देना कि कर्म में क्या देखना कर्म तो विरोधी बात हुई की नहीं अरे कर्म में अकर्म को कैसे देख लेंगे कर्म को अकर्म कैसे समझ लेंगे कर्म को कर्म समझना चाहिए है ना प्रश्नकार का अभिप्राय क्या है कि कर्म को कर्म समझना चाहिए कर्म को कर्म क्या समझना ये विरुद्ध क्यों कहा जाता है कैसा कर्मण कर्म या फर्स्ट की कर्म जो करो में अकर्म देखता है जो करो में कर्म देखी क्या अकर्मण कर्म यहाँ पत्ते थे और अकर्म में कर्म, कर्म को देते, देते हैं विरोधी बात हुई ना अब इसमें हेतु ये विरुद्ध कथन है इसमें हेतु रहते ही करते क्योंकि क्योंकि ही कर्म अकर्म न सयात क्योंकि कर्म अकर्म नहीं हो सकता है क्योंकि कर्म अकर्म नहीं हो सकता अकर्म कर्म न सत यहाँ भी ना जोड़ेंगे वह मतलब अथवा वह अकर्म कर्म न सत अथवा अकर्म कर्म नहीं हो सकता है थे। तब तथा कथम विरुद्धम सचेद तब दृष्टा विरुद्ध कैसे देख सकता है तब दृष्टा देखने वाला कैसे विरुद्ध देख सकता है या दृष्टा कैसे विरुद्ध समझता है यदि कर्म अकर्म हो तो उसको वैसा समझा जाए अकर्म कर्म हो तो वैसा समझा जाए ऐसा है ही नहीं यह प्रश्न है यहाँ का यह क्या है प्रश्न और कल उसका प्रश्न का क्या आएगा उत्तर आएगा इतना ही ओम पूर्ण पूर्ण अच्छा ये कितने रुपये दिए